रेडियो ले जो समुद्र तल ऐसी दस हजार छह सौ उनसठ फीट की ऊंचाई पर है ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन देशभगत रेडियो सलाम करता है भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस महान कार्य को